पुलिस पीछे लगी सीआईडी लगा दी पीछे वो मुकर रहा है कि मैंने चोरी नहीं की सबकी शंका उसी चोर पे इसने चोरी की सामान घर में बरामद भरे ना हुआ हो कहीं छुपा दिया, चोरी इसी ने की हमारे इस एरिया में कोई और दूसरा चोर है ही नहीं वो कहता है मैंने चोरी की ही नहीं सीआईडी पुलिस कौन सा उपाय करे जो मुख से सच्चाई उगले पता है कि यही चोर है लेकिन उगल नहीं रहा कैसे उगले तो एक तरीका अपनाया एक पुलिस वाला भेष बना लिया काली का काला बू काले हाथ और गले में नकली रुंडो की माला नकली जीभ लगा ली जहां पर यह चोर सोया हुआ था काली बनकर के पुलिस वाला जोर से खाट को लात मारी खाट पलटी उठा देखा सामने भगवती काली हाथ जुड़ गए और काली के रूप में पुलिस वाला कहता मूर्ख तूने मेरे भगत के घर चोरी की या तो चोरी का माल पुलिस को बता दो पुलिस उनको स्पर्द कर देगी ये तो तेरी खैर दी अभी तुम्हारा खून पीती हूं मैं वो घबरा गया कहने वाला था कि चोरी का माल अमुक जगह रखा है कहने वाला था तुरंत सत्संग की बात याद आ गई कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती देखा इसकी तो छाया है अरे कोई देवी नहीं है ये चाल है समझ गया कि देवी नहीं है ये तुरंत कपट भाव से बोला बड़ी कृपा हुई आपने दर्शन दिए बार बार दंडुद तो प्रणाम करता हूं लेकिन मातेश्वरी मुझको हैरानगी हो रही है आप तो सर्वंत्रमी हैं आप तो जानती है कि मैंने चोरी नहीं की आपसे क्या छुपा है आपको तो पता ही है मैंने चोरी नहीं की आप भी झूठल जाम लगा रहे हैं देवतों पर भी कल्यु का प्रभाव छा गया अंत में पुलिस ने जीव माला सब उतारी और दूसरी जो पुलिस वाले सबको बता दिया भैया ये चोर नहीं है अब यह चोर उठ करके अपने पिताजी के पास गया पिताजी के चरणों में प्रणाम करता बोला पिताजी आज के बाद चोरी नहीं करूंगा क्यों क्या करोगे कहता सत्संग करूंगा क्यों कहते पिताजी अगर मैंने सत्संग थोड़ा सा ना सुना होता आज मुझको फांसी लगती बस उस सत्संग ने मुझको बचा लिया एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुन याद और तुलसी संगत साधु की हरे कोटी अपराध एक वाक्य ही मुझको मौत से बचा सकता है सत्संग की एक बात ने मुझको लात से बचा दिया हवा लात से बचा दिया पुल से बचा दिया फांसी से बचा दिया मौत से बचा दिया सत्संग के एक वाक्य ने अगर मैं खूब सत्संग करूंगा तो उन यम दूतों से भी मेरी रक्षा हो जाएगी अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा बस सत्संग करूंगा। इतनी महिमा मह है सत्संग बस विश्वास हो जाए एक बात ही कल्याण करने के लिए काफी है एक बार का सत्संग ही जीवन का उद्धार कर देता है एक नाम ही जीव को भव पार करता जासु नाम सुमृत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा लेकिन इतना ऊंचा विश्वास कहां से लाएं? अल्प पुण्याम ताम्राजन विश्वास हो नैव जाए जिसके पुण्य कम हो पाप अधिक हो ऐसे व्यक्ति को प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं होता लेकिन ऐसा व्यक्ति भी सत्संग सुने सत्संग के प्रभाव से नाम जप में लग जाएगा भले उसकी निष्ठा नहीं हो पा रही क्योंकि पाप अधिक है भले विश्वास नहीं हो पा रहा नाम में लेकिन देखम देखी सुन सुन करके रंग चढ़ ही जाता है इसलिए कहा मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी और चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर दूर ले डूबती है पल भर की कुसंगत कभी कभी यही तो हुआ था जामिल के साथ कितने बड़े भक्त थे ब्राह्मण त्रिकाल तो संध्या करते थे जब करते थे माता पिता की सेवा करते थे बड़े अच्छे ढंग से जीवन चल रहा था पत्नी थी आज्ञाकारी, भजन चिंतन करते थे यहां भी सुखी थे आगे भी सुख की व्यवस्था के लिए भजन चिंतन किया करते थे लेकिन इस भरी जवानी में थोड़ा सा कुसंग आ गया पल भर के कुसंग ने अजामिल के जीवन का ध्याय ही बदल दिया पल भर का कुसंग जिंदगी बर्बाद करने के लिए बहुत होता है और कई बार पल भर का सत्संग जिंदगी को आबाद करने के लिए बहुत हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंचिसम कुछ मूर्ख भी होते हैं मूर्ख हृदय न चेत उसको ज्ञान नहीं हो पाता जो गुरु मिले विरंचिसम चाहे ब्रह्मा के समान क्यों ना गुरु मिल जाए लेकिन सठ सुधर ही सत्संगत पाई जो सठ होते हैं जो करते तो गलती है लेकिन उनको पता होता कि हम गलती कर रहे हैं गलती नहीं करनी चाहिए पीते तो जोर शराब हैं लेकिन सोचते हैं कि गलत बात है नहीं पीनी चाहिए जुआ भी खेलते हैं लेकिन सोचते हैं कि गलत बात है नहीं खेलना चाहिए पर स्त्री गमन भी करते हैं सोचते भी हैं कि पाप है नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को सठ कहते हैं और जो कहते हैं इसमें क्या पाप है उनको कहते हैं मूर्ख जो पाप को पाप ही नहीं मानते शराब पीने को भी शान मानते हैं अपमान नहीं मानते कहीं कहते हैं मैं दो दो बोतले मुंह में लगाकर बिना पानी डाले पी जाता हूं पानी भी नहीं मिलाता वो शान समझते अपने इनको कहते हैं मूर्ख सठ वो है जो पीते अवश्य हैं, लेकिन सोचते हैं कि गलत बात है अपराध नहीं पीना चाहिए लेकिन फिर स्वभाव कुसंग पी जाते हैं तो ऐसे जो सठ हैं उनको सत्संग सुधार देता है लेकिन जो पाप को पाप ही नहीं मानते उनको मूर्ख कहा गया और मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले वीर ची और सठ के लिए कहा कि सठ सत सुधर सत्संगत पाई सठ सत सत्संग पाकर के सुधर जाता है उदाहरण दिया सठ सत सुधर सत्संगत पाई पारस परस कुधात सुहाई, कुधात का मतलब बुरा लोहा वो हथियार वो चाकू बर्ची तलवार जो बकरे की गर्दन पे चलती है जो मुर्गे की गर्दन पे चलती है उसको कहेंगे कुधात लोहा अपवित्र कार्य करने वाला हिंसा में काम आने वाला वो भी अगर कुछ पत्थर से छू जाए तो वो भी सोने की तलवार बन जाती है कीमत बढ़ जाती है सट सुधर सत संगत पाई पारस परस कुछ लोहे की तलवार सोने की बन जाती तो कहा कि कंचन पारस के पर्श से पारस के स्पर्श से कंचन भई तलवार लेकिन ये तीनों ना मिटे धार मार आकार पार्स पत्थर से छू करके लोहे की तलवार सोने की तो बन जाती है कीमत तो बढ़ जाती है लेकिन उसकी धार वही रहती है उसका आकार भी वही रहता है और हथियार की तरह प्रयोग करो मार भी वही है अर्थात सत्संग पाकर के सठ लोग कुछ तो सुधर जाते हैं भक्ति करने लग जाते हैं कीमत बढ़ जाती है लोग भगजी भगजी कहने लग जाते हैं लेकिन उनकी आदतें वही रहती हैं, फिर गंदगी में मुंह मारते हैं उनके लिए कहा कि पार्स के पर्स से कंचन भई तलवार ये तीनों ना मिटे धार मार आकार भजन में तो लग गए चिंतन भी कर लेते हैं एकादशी भी रखने लगे वृंदावन भी जाने लग जाते हैं लेकिन जब भी पाप का मौका मिलता है तो चूकते नहीं तो लोहे की तलवार पार से स्पर्श होकर सो के सोने की तो बन गई लेकिन ढाल मार, आकार तीनों एक रहे अब ये कैसे मिटे इसके लिए कहा अब तक तो दूर दूर से सत्संग सुनते थे अब उन संतों के शरण में आ जाओ जिन संतों से तुम्हारी कीमत बड़ी है उनकी शरण में आ जाओ कहा कि ज्ञान हथोड़ा हाथ ले सतगुरु मिला सुनार अब उस तलवार को सुनार के पास ले जाओ सोने की तलवार को ज्ञान हथोड़ा हा हाथ ले सतगुरु मिला सुनार ये तीनों मिट गए धार मार आकार और बन गया सुंदर श्रृंगार और बन गया प्रभु के गले का हा चला गया प्रभु की शरण में लेकिन यह अथोड़ा है हथौड़ी हाँ की मार हर व्यक्ति नहीं सह सकता हर व्यक्ति सोने की तरह तप नहीं सकता आगे में हर व्यक्ति संयम नहीं हो सकता उसके लिए विशेष सत्संग करना पड़ता कहा कि जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब हो यह है संस्कृत कर भंगा ऐसे लोगों के लिए विशेष अधिक समय तक सत्संग सुनना पड़ता है तो बात बता रहा था मैं करमिति बाई की प्रभु का भजन करते भक्तों की मंडली के साथ में पहुंची है सौरों शुक्र क्षेत्र गंगा में स्नान किया जैसा भगत का भाव होता है वैसी क्रिया होने लग जाती है ये प्रभु का चढ़ा मृत है गंगा जी इसके बारे में कहा है विष्णु चरणोदम पित्वा अकाल मृत्यु मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम शरीर की हर प्रकार की व्याधि का नाश करता है चरणामृत लेकिन जितनी जिसकी भावना है उतना ही काम चरणामृत करेगा प्रभाव तो चरणामृत का इतना है एक बार पीने से जनमन का बंधन छूट जाएगा यह प्रभाव है समस्त प्रकार की व्याधि नाश कर सकता यह प्रभाव है लेकिन स्वभाव भी है चरणामृत का कुछ प्रभाव तो बता ही दिया अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम ये तो प्रभाव है और स्वभाव क्या है चरणामृत का स्वभाव यह है कि जो जितना श्रद्धा करेगा जितना मानेगा चरणामृत उतना ही काम करेगा उससे ज्यादा नहीं करेगा ये इसका स्वभाव है चरणामृत का लेकिन ये तो भक्तिमती थी हृदय की पवित्र थी इसको पूरा विश्वास था कि प्रभु का चरणामृत है गंगा जी मैं डुबकी लगाऊंगी तो पवित्र हो जाऊंगी तन मन से और पवित्र होकर के तन मन से अपने प्रीतम के देश वृंदा जाऊंगी सौरों गई डूबकी लगाई कंचन जैसी काया हो गई सब रोग समाप्त हो गया तन मन मन तो पहली पवित्र था था तो पवित्र तन भी लेकिन रोग लग चुका था ऊंट की खाल में छिपने से पवित्र हो गई उसके बाद वहां से चली है वृंदावन के लिए उन दिनों वृंदावन आज का वृंदावन नहीं था अब तो वृंदा सिटी हो गया है कभी था बंद यात्री लोग वृंदावन जाया नहीं करते थे रुका नहीं करते थे रुकने की कोई व्यवस्था वृंदावन में उन दिनों नहीं थी यात्री लोग जाते थे वृंदावन के लिए तो वो मथुरा रुका करते थे दिन में फिर वृंदावन के दर्शन करके संध्या को लौट आते थे मथुरा के लिए वृंदावन बस्ती नहीं थी उन दिनों बंद यत्र तत्र साधु संतों की कुटिया थी कुछ धार्मिक स्थल श्री कृष्ण के जमाने के चिन्ह बने थे कुछ वृक्ष थे निशानियां थी मेरे प्रभु की अब भी है वृंदावन स्थान बने थे एक पवित्र तीर्थ जमुना जी के शिघाटी सब बने थे लोग स्नान करते थे वृंदावन की परिक्रमा करते जैसा नाम वृंदावन वैसा था भी वृंदावन वन था यही वो महाराज लीला स्थली यही है ठाकुर जी के निकुंज स्थली दर्शन करके सब यात्री लौट जाते थे टिकते थे मथुरा में ठहरते थे मथुरा में उस समय उत्तर भारत में तीन तीर्थ प्रसिद्ध थे काशी जी मथुरा और हरिद्वार गंगा जी अब वे वृंदावन आई यहां लगी ढूंढ ने अपने प्रीतम को वृंदावन में चिंतन में तो समाधि लग जाती थी घंटों बैठी रहती थी चिंतन में मिलन होता था भीतर प्रभु का अनेक प्रभु की प्रेम क्रीड़ाओं के दर्शन होते थे कभी सख्ओों के संग कभी ग्वाल बालों के संग कभी माँ यशोदा की गोद में बैठने के लिए मचल रहे हैं कभी दूध के लिए मचल रहे हैं सब भागवत के दशम स्कंद के झूलीला हैं जो उसने कभी सुनी थी वो सब हृदय अवतरित तो होने लगे भीतर समाधि में घंटों बैठी रहती थी लेकिन जब समाधि से उठती थी फिर कृष्ण का विरह होता था फिर लगता था वो तो ध्यान में हुआ सब प्रत्यक्ष में तो मेरे को प्रीतम अभी तक नहीं मिले दुखी होती थी बालों की जटे बन गई शरीर मैला कुचला हो गया कपड़े वही फटे बस किसी तरह शरीर को ढके थी कभी किसी वृक्ष के नीचे कभी किसी वृक्ष के नीचे जो ब्रह्मकुंड है रंग जी के मंदिर के बगल में है ब्रह्म आज भी है इस ब्रह्म के किनारे बैठ करके साधना किया करती थी आसपास पास संतों की कुटिया थी तो संतों के पास सत्संग करने जाती थी फिर अपने आकर के पेड़ के नीचे बैठकर भजन करती थी जो भी मिल जाता था प्रभु का प्रसाद समझ कर खाती थी उनका चिंतन उनके नाम का जप इधर पिताजी बहुत निराश रहने लगे परशुराम पिताजी उनकी पत्नी समझाती है एक बार वृंदावन हो आओ शायद मिल जाए वैसे पैदल गई जंगलों से होते हो तो किसी हिंसक जानवर का शिकार हो गई होगी पगलियों वृंदावन पहुंची भी कि नहीं पहुँची लेकिन फिर भी एक बार हो आओ शायद मिल जाए कर्मिति की माँ ने अपने पति को भेजा फिर आए हैं मथुरा रुके हैं मथुरा यहाँ पर चतुर्वेदी ब्राह्मणों को पूछा हम जानते तो नहीं है लेकिन एक पागल सी कुछ समय पहले हमने देखा तो था लेकिन वो आपकी बेटी करमेती है हम नहीं जानते वो तो कोई जोगन सी संतनी सी लग रही थी जटाएं थी उसके शरीर में वृंदावन की तरफ गई उसके बाद इधर कभी आते तो देखा नहीं वो वृंदावन है कि कहीं चलेगी वही आपकी बेटी है कोई और है देखो महाराज वृंदावन जाओ उसके बाद पिताजी वृंदावन में आए सब जगह ढूंढा पेड़ों को में लिखा व्याख्या में पेड़ों के ऊपर चढ़ करके पिताजी देखा करते कहीं आसपास दूर से कुछ दिख जाए छोटी छोड़ छोटी झाड़ियां थी दूरी दूरी पे बड़े बड़े पेड़ थे किसी झाड़ी के पीछे बैठी मिल जाए ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ करके पिताजी देखा करते दूर दूर तक तो कहीं कोई नजर नहीं आता संतों से पूछा एक ने बताया कि महाराज इस तरफ देखते तो हम कभी कभी आती है लेकिन रहती कहाँ कभी हमारा उनसे कोई परिचय तो हुआ नहीं लेकिन कभी कभी हम उनको सत्संग में बैठे देखते हैं कहाँ रहती है हमें पता नहीं फिर ढूंढा कि वृंदावन में ही होगी ऐसे एक दिन पेड़ के ऊपर चढ़ के देखा ब्रह्मकुंड के किनारे एक पेड़ के नीचे कोई संत बैठे हैं। ये कौन है एकांत एक बैठे हैं। पेड़ से उतर करके आए देखा तो अपनी बेटी को पहचान दिया आंखें बंद थी शरीर की सिर के ऊपर जटाए मैले कुरे वस्त्र पूरे सिर पे धूल जमी, पागल से आंखों में झरझरा आंसू बह रहे थे आंखें बंद किए इंतजार करता रहा बेटी ध्यान से उठेगी तब बात करो घंटों पिताजी बैठे रहे बेटी भी आंखों में आंसू बहाती गई सामने बैठे पिताजी भी आंखों में झरझर आंसू बहाते बहुत देर इंतजार किया जब बेटी की आंखें खुली दोनों कंधे पकड़ के झगजोरा बेटी करमेती कि मेरा नाम नाम कौन कौन जानता है है में मैंने तो किसी को नाम नहीं बताया ये बड़ी से हुई बाहर के होश आयु देखा सन्मुख पिताजी अभी उसी नशे में थी ध्यान के कुछ बोल नहीं पाई आताजी चरणों में लिपट गए बेटी बेटी तूने ये क्या किया अपना नहीं कम से कम इसे बूढ़े बाप का ध्यान कर लेती तूने हमको संसार में जीने लायक नहीं छोड़ा हमारी नाक कटा दी तुमने और अपने साथू ने क्या दुर्गति कर रखी है अपना भी ख्याल कर लिया होता अब चल लौट घर हम तुमको ससुराल नहीं भेजेंगे हमारे पास है ना घर में भजन करना हम कभी तुमको भजन से नहीं रोकेंगे चलो उठो चलो घर में लेने आया थोड़ी, थोड़ी बार थोड़ी देर बाद बेटी को होश आई जब पूरी तो पिताजी से बोली अपने आप को संभालते पिताजी जो भजन नहीं करते आपने सच कहा उनकी नाक कट ही जाती है नाग तो उसी की संसार में रहती है जो प्रभु का भजन करते हैं आप पचास साल के हो चुके हैं, बुढ़ापे के चिन्ह आपके शरीर पर दिखाई देने लगे हैं तब भी आपके संसार से मन नहीं हटा और एक मुझको देखो संसार के विषयों को बिना भोगे मैं छोड़कर वृंदावन आ गई हो आप भजन नहीं करते और मुझको वापिस जाने के लिए कह आप घर लौट चलो मैं तो अपने प्रीतम के घर आ गई हूँ अब मैं अपने प्रीतम के घर को ससुराल को छोड़कर क्यों जाऊंगी मायके क्यों रहूंगी वहाँ आप जाओ मुझको मेरे हाल पे छोड़ दो आप मेरी चिंता ना करो मेरी चिंता करने वाले हैं जिनके घर में रह रही हूँ वो मेरी चिंता करूँगी आप लौट जाओ फिर पिताजी चरणों में गिर गए बेटी मैं तुमको यहाँ नहीं रहने दूंगा ये तूने अपना क्या हाल ही बना रखी है चलो उठो मेरे साथ चलो के पास ठाकुर जी थे जो उसको एक दिन जमुना जी से मिले थे रेत से जिनका नाम उसने बड़े प्यार से बिहारी रखा था उन्हीं को लाड़ लड़ाती थी उन्हीं ठाकुर जी को बिहारी जी को अपने दे करके अपने पिता से बोली लाओ घर जाओ माता सहित दोनों इनकी सेवा करो प्रभु का नाम जपो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासु और पिताजी मैं आपको क्या बताऊं आप तो स्वयं भागवती पंडित हैं भागवत कथा करते हैं। आपकी भागवत तो मुझको लग गई और आपको लगी नहीं आप लौट जाओ, क्योंकि आपकी रहने से मेरे भजन में भी विघन होगा बड़ी मुश्किल से करमेत ने अपने पिता को लौटाया पिताजी भी अपनी छाती पे पत्थर रख करके बेटी को जंगल में प्रभु के हवाले करके चल दिया जाते समय प्रभु से प्रार्थना की प्रभु हम अपनी बेटी को आपके चरणों में अर्पण करते हैं हमारी बेटी की लाज आपके हाथ में मैंने अपनी बेटी का कन्यादान मानसिक रूप से आपसे कर दिया है आप इसको आश्रय दें इसके ऊपर कृपा करें आपके चरणों में अर्पण करता हूं मैं अपनी बेटी को प्रभु से प्रार्थना करते हुए चले अपने घर बिहार जी के घर में स्थापना होगी पति पत्नी दोनों ही ठाकुर जी की सेवा भक्ति में लग गए पुरोहित का जो कर्म था पन्नताई छोड़ दी जो घर घर जाके पूजन कथा सत्यनारायण की कथा तो सब छोड़ दिया यहाँ तक कि राजा के यहाँ जाया करते थे राजा के यहाँ दरबार में जाना भी छोड़ दिया बहुत दिन हो गए जब परशुराम पुरोहित राजा के दरबार में नहीं पहुंचा तो राजा ने अपने परिकर को कहा जाओ पंडित जी को जी को बुला के लाओ इतने दिनों से नहीं आई क्या बात है सब कुशल मंगल तो है राज दरबार की तरफ से व्यक्ति आया परशुराम को राजा का संदेश दिया पंडित परशुराम जी बोले अब मैं किसी राजा का पुरोहित नहीं अब तो मैं बिहारी जी का पुजारी हूं अब मुझको किसी की आवश्यकता नहीं बेटी जवानी अवस्था में युवा अवस्था में तपस्नी बन गई और बाप संसार के सुखों को भोग रहा है जीवन को लानत है मेरे अब मैंने राजा का सब सबको छोड़ दिया आप जाओ मैं राजा के से मिले नहीं जाऊंगा बस भक्ति में मन लगाऊंगा संसार के सुखों को तिलांजलि दे दी है मैंने अब मुझको कुछ नहीं चाहिए दो रोटी भिक्षा में मांगूंगा दोनों खाएंगे भजन करेंगे अब आप लौट जाओ मेरी तरफ से क्षमा करना मांगना राजा से राजा के पास संदेश पहुंचा राजा बड़ा प्रभावित हुआ राजा स्वयं मिलने के लिए परशुराम के पास आया चरणों में प्रणाम किया करमेती की पूरी कथा सुनी सुनकर के बोले राजा चरणों में प्रणाम करते मैं आपकी बेटी से मिलना चाहता हूं मैं वृंदावन जाना चाहता हूं परशुराम पंडित जी ने कहा राजा से महाराजा आप महा मत जाइए मेरी बेटी के भजन में विघन होगा उसकी जो मैंने लगन देखी उसको संसार की कोई कामना नहीं है आपके जाने से व्यवधान ही होगा उसकी भक्ति में आप मत जाइए मैं भी नहीं जा रहा मुझको भी मेरी बेटी ने बिहारी दी है और लौटा दिए राजा ने कहा कि आप आज्ञा देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी देंगे तब भी मैं जाऊँगा आपकी बेटी से मिलना आप आज्ञा दे दे तो मुझको अच्छा लगेगा देखा कि राज टह मानेगा नहीं परशुराम पंडित ने आज्ञा दी है कि आप जाओ अब खंडेला के राजा शेखावत सरदार गए हैं करमेती से मिलने के लिए उस समय करमे जमुना किनारे खड़ी है स्नान करके जमुना किनारे खड़े और आंखों में झरझर आंसू कभी जमुना से प्रार्थना करती है मुझे मेरा प्रीतम रिझाना रिझानाना मुझे मेरा प्रीतम रिझाना रिझानाना मुझे मेरा प्रीतम idam rijanana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 से अपने दुख निवेदन कर रही थी रो रही थी कि मैं अपने प्रीतम को रिझा नहीं सकी परी बहन जमना तु तो ही मुझको कोई रास्ता बता दो प्रार्थना कर रही थी रो रही थी व्याकुल थी थोड़ी देर बाद जवाब खुली अपनी साधना स्थल की तरफ लौटने लगी उदास मुखले का देखा कि सामने राजा खड़े हैं राजा को पहचान लिया कि राजा कैसे आ गए राजा ने किस की दशा को देखा चरणों में गिर गए प्रार्थना की है घर लौटने के लिए करमिति ने समझाया और राजा को भी कहा भजन करो सर पर काल मंडल आ रहा है हम सब लोग मृत्यु लोक के निवासी हैं मृत्यु के घर में रह रहे क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात को जाने खिली न खिली मलयागिरी की सूची शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली कली काल कु ठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली भजले हरी नाम अरि रचना फिर अंत समय पे हिली न हिली भजन करो महाराज समय बहुत कम है पता नहीं कब किसको मौत उठा ले जाए और आप मेरे राजन में भी विघन कर रहे हैं आप लौट जाओ जब उस स्थल देखा जहां पर करमिति रहती राजा ने पेड़ के नीचे रहा करती थी सर्दी गर्मी बरसात बेटी हर तरह का मौसम आता है तू तो कैसे झेलेगी प्रकृति के इन संकटों को करमिति कहती है एक साधारण सा व्यक्ति भी हो ना उसका पल्ला जो स्त्री पकड़ लेती है लड़की पति बना लेती है उसको वो भी अपनी पत्नी का ध्यान रखते है खाने पीने का तो जगत पति है क्या वो मेरा ध्यान नहीं रखेगा जब सर्दी आएगी वो ओढ़ने को भी देंगे गर्मी में तो वृक्ष छाया दे रहे हैं, बरसात आएगी तो वो छत भी देंगे पहली से मैं क्यों चिंता करूं? महाराज आप मेरी चिंता ना करें मेरी चिंता करने वाले हैं आप लौट जाओ अंत में राजा ने एक बात पे राजी कर लिया कि मैं आपके लिए कुटिया का निर्माण करना चाहती राजा की भावना का ख्याल रख के करमिति ने स्वीकार कर लिया चूने पत्थर की कुटिया राजा ने बनवा दी कुछ समय पहले तक ये कुटिया थी चुने पत्थर की अब भी इसका जीणाशेष है जहां करमे ने भजन किया ना इस समय ब्रह्म के किनारे सीढ़ियों पे ही करमेती की मूर्ति की स्थापना हुई है आज आप जाओ ब्रह्मकुंड पे रंगजी के मंदिर के बगल में ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड की सीढ़ियों पर भक्तिमती करमेति बाई की मूर्ति स्थापना हो रही है उसी स्थल पर कभी जाओ तो रंगजी के मंदिर में ब्रह्म के दर्शन को बहुत अच्छा ब्रह्म बना हुआ है ठीक बीच में ब्रह्मा जी कमल की पुष्प आसीन है यही पर छुपाए थे ग्वाल बालों को बछड़ों को ब्रह्मा जी ने, उसके बाद ले गए थे ब्रह्मलोक में यही वो ब्रह्म स्थल है ब्रह्मा जी के नाम से वहां ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है विग्रह है जल के भीतर कुंड के बीच में इसी किनारे पर करमेति भजन करती थी राजा वापस लौट गए करमेती यहाँ पर भजन चिंतन करती सत्संग कथा संतों की सुनती बस करमिति को एक ही दुख हमेशा सालता रहता था कि अब तक प्रभु का प्रत्यक्ष में दीदार नहीं हुआ घंटों बैठती थी चिंतन में समय का पता नहीं चलता था चिंतन में डूबी रहती थी लेकिन जब भी चिंतन से बाहर आती प्रकृति होती उस समय उसको विरह व्याप्त करता था रोती थी दुखी होती थी कि अब तक प्रत्यक्ष में प्रभु का दीदार क्यों नहीं हुआ प्रभु से प्रार्थना कर रही है पेड़ी के नीचे बैठी रो रो के प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु कब होगी प्रभु मेरी इच्छा कब पूरी होगी वो दिन प्रभु कब आएगा जब पकड़ेंगे वहां कर कृपा लाएंगे मोहे चरण कमल की चाह आप इस दासी पर दया करो तरस खाओ आपके सिवा मेरा और कोई नहीं आप ही मेरे हृदय धन मेरे हृदय के स्वामी हो मेरे मन की अभिभाषा आपके श्री चरणों को पाने की आप अपने चरणों के दर्शन कराइए प्रभु कब होगी पूरण प्रभु कब होगी पूरण तुझे व्याकुल मनवा भयो उदास हेतु रहित करुणा वरसाई पायो ब्रज का वास लेकिन इस चिदा आनंद में धाम में होगा कब आपकी प्रकाश मन की आशा पूर्ण होगी यद्यपि है विश्वास करुण दास फिर भी ये देरी देती मुझको विश्वास है प्रभु इस दासी पे आप अवश्य कृपा करेंगे लेकिन अब देरी सहन नहीं हो रही प्रभु से प्रार्थना की इच्छा कि आपके दर्शन हो और आपकी लीला जो मैं हृदय में देखती हूं जिस लीला का प्रकाश आप हृदय में करते हैं वो लीला प्रत्यक्ष भी हो मैं आपके चरणों की दासी सेवी का सखी सहचरी बनकर के आपकी लीला में प्रवेश करूंगी मुझको भी अपनी सखी परिक्र में सखी मंडली में स्थान दो जिस समय का इंतजार था जिस भाव का इंतजार था जिस दिन का इंतजार था वो दिन आया है आज इसको विरह में रोते हुए भोजन का त्याग किए 18 दिन हो गए श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल थी अठारह दिन से कुछ खाया नहीं था जमुना जल पीकर रह जाती थी भीतर कुछ चलता नहीं था कृष्ण के विरह में व्याकुल रहती थी अठारह दिन के बाद आज मेरे प्रभु श्री कृष्ण जिस प्रेम की उनको भूख लगती है जिस भाव की ऊंचाई को प्रभु हृदयंगम करते हैं वो भाव जब करमेत में उमड़ा जब पल भी भारी पड़ गया श्री कृष्ण के बिना जीवन जब सूना लगने लगा कृष्ण के बिना जब लगा कि मैं अपने प्रभु के बिना नहीं रह सकती तो प्रभु का स्वभाव यो यथा माम प्रपद्यंते हम मेरे पति जो जैसा भाव रखता है मैं भी उसके प्रति वैसा भाव रखता हूं जब भक्त मेरे बिना नहीं रह सकता भला में भक्त के बिना कैसे रह पाऊंगा करमिति का जो भाव था वो भाव प्रभु के हृदय में प्रतिबिंबित तो हो गया भगवान भी करमिति के विरह में व्याकुल हो गए राधा रानी से बोले आज आपके में एक सखी आ रही है उसके बिना मैं व्याकुल हूं। बस तुम्हारी आज्ञा की इंतजार है इशारा कर दो अभी सखी को ले आता हूं राधा रानी बड़ी प्रसन्न आपके मन का मेरे प्रभु जिस दिव्य आत्मा ने स्पर्श कर लिया है आपसे जो इतना प्रेम करती है मेरा भी मन हो रहा है उसके दर्शन करने। ठाकुर जी राधानी से कहते हैं थोड़ा इंतजार करो पहले मैं जाता हूं भोजन का थाल हाथ मिली है क्योंकि अठारह दिनों से कुछ खाया नहीं था मेरे ठाकुर जी भोजन का थाल हाथ में लिए राधाणी की प्रसादी बना करके रोती भी करमिति के पास पहुंचे एक संत के भेष में जटा जूट धारी संत दाड़ी वाले संत संत बनकर के करमिति के पास पहुंच गए करमिति विरह में व्याकुल थी प्राण छटपटा रहे थे कैसे देह दान करूंगा कृष्ण के बिना संत आए और कहा संत रूप में ठाकुर जी ने देवी तुम व्याकुल हो रही हो हम जानते हैं वृंदावन में आपकी बहुत चर्चा है आप धैर्य धारण करो इस वृंदावन में जब प्रभु ने कृपा की तुमको बसाया है वो तुम्हारा पूरा ख्याल रख रहे हैं केवल समय की इंतजार है धैर्य धारण करो उनका नाम जब चिंतन करती रहो तुम भूखी हो इससे प्रभु का कष्ट होता है वृंदावन में एक दिन भी कोई भूखा नहीं सो सकता और तुमको अठारह दिन हो गए कई बार तुम्हारे पास भोजन की व्यवस्था की गई लेकिन तुमने भोजन नहीं किया अब तुमको खाना ही पड़ेगा करमिति रोरो के संत के चरणों में प्रणाम करते बोली महाराज जब तो ऐसा कुछ दे दो खाने को फिर कभी खाना ना पड़े सदा लिए प्यासी भूख खत्म हो जाए या तो मृत्यु मिले या मेरा जीवन धन मुझको ऐसा कुछ आपके पास हो जिसको खाकर फिर खाने की इच्छाई लग संतारी श्री कृष्ण कहने के देवी चिंता मत करो ये वही है जो एक बार खा लेता है सदा के लिए दुनिया की भूख मिट जाती है एक बार पाल ग्रास हाथ में लेकर भोजन का करमिति के मुख में डाल लगे देखा कितने प्यार से खिला रहा है कोई कहीं में जी तो को नहीं है ऊपर आंखें इधर ठाकुर जी ने उसके होठों का स्पर्श कराया भोजन को जो ही मुंह खोला भोजन करने के लिए स्पर्श हुआ ही था भी भोजन का देखा तो संत की जगह साक्षात श्री कृष्ण खड़े अपने हाथों से मेरे प्रभु ने करमे को भोजन कराया और इतना ही नहीं उस भोजन का चमत्कार देखिए क्या खेल प्रकट हुआ है जो उसको इच्छा थी कि चीला आनंद मैं धाम में होगा कब लीला प्रकाश सुम राधा रानी अपने सखी परिकर को लेकर प्रकट हो गई है दिव्य वृंदावन धाम चमचमा उठा जो वृंदावन अब तक उसने अपनी आंखों से देखा वो था ही निोहित तो हो गया उसके स्थान पे दिव्य चिन्हमय वो धाम प्रकट हो गया स्वर्णमयी धरती रतन जटित सुंदर बाग बगीचे दिव्य मणियो के महल देख करके हैरान हो गई वो आनंद तो तब आया जब उसने अपने आप को भी सखी रूप में देखा सुंदर लहंगा चोली फरिया सोलह श्रृंगारों से सुसज्जित रेशमी घने काले केश सखी भाव को प्राप्त हो गई और क्या देखती है सखीरी मोरी अखिया भई दीवानी सखीरी मोरी सखीरी मोरी अखियां भई दीवानी तो देखू तवाही तो वो ही दी के संग मेरा धाधा सती का समय है कन्हैया गैया को लेकर के नंदगांव में प्रवेश कर रहे हैं सखी बनकर के करमेतुन की अगवानी कर रही है कभी देखती है सन्मुख दिव्य बरसाना राधा रानी अपने प्रीतम श्री कृष्ण का इंतजार कर उनकी बाट जो रही है कभी गोर्धन में देखती है गैया चरा रहे कभी दिव्या वृंदावन धाम यमुना के किनारे, कहीं बंसीबट कहीं मधुबन में रास नंद गांव बरसा न दे के वृंदावन राजधानी कुल है प्यारों का समय हो गया है अब तक मेरे कन्हैया ने कलेवा नहीं किया बुलाने गई है करमेती अपने सम्मुख दर्शन कर रही है मैया यशोजी अपने कन्हैया को टहरे लाला खेलते ही रहेगा चलो बाल-बाल संग, संग, संग देखे शमति रानी बाल बाल संग संगत देखे तेरद यशमती रानी पन पे सखियन संग देखे ओ पन पे सखियन संग देखे कर देखी चा जब तक कर्मेति का देह रहा है तब तक वृंदावन में पूरे व्रज में भ्रमण किया जो जो लीलाएं प्रभु की जो नित्य लीलाएं हैं, उनका प्रकाश उनकी चर्म चक्षुओं के सामने हुआ है पन घट पे सखियन संग देखे सखियों के साथ में और करते खींचातानी, खींचातानी हो रही कल तुमने मेरी मटकी तोड़ी थी आज मैं भी तुमको मजा छिखा दूंगा अब मेरी मटकी का हाथ लगा के देखा मैं भी असल बाप की बेटी हूं सखी आज ज्यादा ही इतरा रही है सखी ने कहा यह घड़ा उठा जमना में डुबा, मटकी को भर जल से और मेरे सही पे रख अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तुमको लहंगा पहना करके सखी बना के नचा दिया तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं भर दे नंद जी के लाल पानी दे वाई दे भर वाई देर वाई दे भर दे नंद झुके लाल पानी भरवाए दे दे झुके लाल पानी भर दे ओ पानी भर दे। पानी भर, दे पानी भर दे ओ पानी भर वाय दे हाशि भर वाय वो झाड़ा उठवाए देखा उठवाए दे वाय दे वाय दे नंद झुके लाल पानी भर वाय दे मत जान लाला मैं हूँ अकेली, तो मैं अकेली तो मत जान लाला मैं हूँ अकेली मत लाला मैं हरे राधा तुम्हारे तो, राधा रूस मणि सात पानी भरवाद देख मरी दाल पानी भरवाई दे भरवाई दे नंद लाल पानी भरवाई दे are तो जाने मैं हूँ इकली दुखली मैं हूँ इक्ली तुम्हारे साफ तुम्हारे तो, सास सहेलिया साफ पानी भरवाए दे सास तो सहेलिया साफ पानी भरवाए पानी भरवाए दे।, तो भर दे पानी भरवाए देना उठवाए देना उठवाए दे भर वाय दे भर वाय दे पर नंद चुके लाल पानी भरवाए दे लाल पानी भर दे तू भाग जाएगो जाए भाग जाए कस कसके कस कसके कस कसके हाथ पकड़ा हाथ पानी भरवा पकड़ा भरवाए दे भरवाए दे नंद चुके लाल भरवाए भरवा भरवाए दे नंद चुगे लाल पानी भरवाए दे